भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत स्टार थिएटर कलकत्ता में दिया हुआ भाषण स्वामी जी का भाषण बहुत दूर जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास और न परंपराओं का मंद प्रकाशी प्रवेश कर पाता है अनंत काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है जो बाह्य परिस्थितिवश कभी तो कुछ धीमा पड़ जाता है और कभी अत्यंत उज्ज्वल किंतु वह सदा शाश्वत और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विचार जगत में अपनी मौन अनुभाव्य शांत फिर भी सर्व शक्ति से उसी प्रकार भरता रहा है जिस प्रकार प्रातः काल के शिशिर कर्ण लोगों के दृष्टि बचाकर चुपचाप गुलाब की सुंदर कलियों को खिला देते हैं यह प्रकाश उपनिषदों के तत्वों का वेदांत दर्शन कर रहा है कोई नहीं जानता कि इसके पहले पहल भारत भूमि में कब उद्भव हुआ इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका विशेषतः इस विषय के पश्चिमी लेखकों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से इन उपनिषदों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता हम हिंदू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार करते मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ यह वेदांत उपनिषद प्रतिपाद्य दर्शन आध्यात्म राज्य का प्रथम और अंतिम विचार है जो मनुष्य को अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है इस वेदांत रूपी महासमुद्र से ज्ञान की प्रकाश तरंगे उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर फैलती रही है पूरा काल में वे पश्चिम में प्रवाहित हुई और एथेंस सिकंदरिया और अंत योग जाकर उन्होंने यूनान वालों के विचारों को बल प्रदान किए इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन यूनान वालों पर सांख्य दर्शन की विशेष छाप पड़ी थी और सांख्य तथा भारत के सब दार्शनिक मत उपनिषद या वेदांत पर ही प्रतिष्ठित है भारत में भी प्राचीन काल में और आज भी कितने ही विरोधी संप्रदायों को रहने पर भी सभी उपनिषद या वेदांत रूप एकमात्र प्रमाण पर ही अधिष्ठित है तुम द्वैतवादी हो चाहे विशिष्टा द्वैतवादी शुद्धा द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी अथवा चाहे और जिस प्रकार के अद्वैतवादी या अद्वैतवादी हो या तुम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारो तुम्हें अपने शास्त्र उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करना ही होगा यदि भारत का कोई संप्रदाय उपनिषदों का प्रमाण्य न माने तो वह सनातन मत का अनुयायी नहीं कहा जा सकता और जैनों बौद्धों के मत भी उपनिषदों का प्रमाण न स्वीकार करने के कारण ही भारत भूमि से हटा दिए गए थे इसीलिए चाहे हम जाने या न जाने वेदांत भारत के सब सम्प्रदायों में प्रविष्ट है और हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह अनगिनती शाखाओं वाले महान वटवृक्ष के समान हिंदू धर्म वेदांत के ही प्रभाव से खड़ा है चाहे हम जाने चाहे न जाने परंतु हम वेदांत ही का विचार करते हैं वेदांत ही हमारा जीवन है वेदांत ही हमारी सास है मृत्यु तक हम वेदांत के ही उपासक हैं और प्रत्येक हिंदू का यही हाल है अतः भारत भूमि में भारतीय श्रोताओं के सामने वेदांत का प्रचार करना मानो एक असंगति है परंतु यदि किसी का प्रचार करना है तो वह इसी वेदांत का विशेषतः इस युग में इसका प्रचार अत्यंत आवश्यक हो गया है क्योंकि हमने तुमसे अभी अभी कहा है कि भारत के सब संप्रदायों को उपनिषदों का प्रमाण्य मानकर चलना चाहिए परंतु इन सब संप्रदायों में हमें ऊपर ऊपर अनेक विरोध देखने को मिलते हैं बहुत बार प्राचीन बड़े बड़े ऋषि और उपनिषदों में निहित अपूर्व समन्वय को नहीं समझ सके बहुधाम बुनियों ने भी आपस के मतभेद के कारण विवाद किया है यह मत विरोध किसी समय इतना बढ़ गया था कि यह एक कहावत हो गई थी कि जिसका मत दूसरे से भिन्न ना हो वह मुनि ही नहीं नासव मुनिर्यश्च मतम नाभिन्नम परंतु अब ऐसा विरोध नहीं चल सकता अब उपनिषदों के मंत्रों में गूढ़ रूप से जो समन्वय छिपा हुआ है उसकी विशद व्याख्या और प्रचार की आवश्यकता सभी के लिए आन पड़ी है फिर चाहे कोई द्वैतवादी हो विशिष्टाद्वैतवादी हो या अद्वैतवादी उसे संसार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और यह काम सिर्फ भारत में ही नहीं उसके बाहर भी हो होना चाहिए मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक महापुरुष के पैरों तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का महासौभाग्य मिला था जिसका संपूर्ण जीवन ही उपनिषदों के महासमय स्वरूप था जिनका जीवन उनके उपदेशों की उपे अपेक्षा हजार गुना बढ़कर उपनिषदों का जीवंत भाष्य स्वरूप था उन्हें देखने पर मालूम होता था मानव उपनिषद के भाव वास्तव में मानव रूप धारण करके प्रकट हुए हों उस समन्वय का कुछ अंश शायद मुझे भी मिला है मैं नहीं जानता कि इसको प्रकट करने में मैं समर्थ हो सकूँगा या नहीं परंतु मेरा प्रयत्न यही है अपने जीवन में मैं यह दिख दिखाने की कोशिश करूँगा कि वैदांतिक संप्रदाय एक दूसरे की विरोधी नहीं वे एक दूसरे के अवश्यभावी परिणाम हैं एक दूसरे के पूरक हैं वे एक से दूसरे पर चढ़ने के सोपान है जब तक कि वह अद्वैत तत्वमसी लक्ष्य प्राप्त न हो जाए भारत में एक वह समय था जब कर्मकांड का बोलबाला था वेदों के इस अंश में अनेक ऊंचे आदर्श हैं इसमें कोई संदेह नहीं हमारी वर्तमान नित्य पूजाओं में कुछ यद्यपि सभी अभी भी वैदिक कर्म के अनुसार ही की जाती है पर इतना होते हुए भी भारत में वैदिक कर्मकांड का प्राय लोप हो जा गया है अब हमारा जीवन वेदों के कर्मकांड के अनुसार बहुत ही कम नियमित और अनुशासित होता है अपने दैनिक जीवन में हम प्राय पौराणिक अथवा तांत्रिक हैं यहाँ तक कि जहाँ कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को काम मिलाते हैं वहाँ अधिकांशतः उनका विचार वेदों के अनुसार नहीं किंतु तंत्रों या पुराणों के अनुसार होता है अतए वेदों के कर्मकांड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी समझ में युक्तिपूर्ण नहीं रहता परंतु यह असंदिग्ध है कि हम सभी वेदांती हैं जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं अच्छा होता यदि वे अपने को वेदांती कहते और जैसा कि हमने तुम्हें पहले ही बतलाया है कि उसी वेदांती नाम के भीतर सब संप्रदाय द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी आ जाते हैं वर्तमान समय में भारत में जितने संप्रदाय हैं उनके मुख्यतः दो भाग किए जा सकते हैं द्वैतवादी और अद्वैतवादी इनमें से कुछ संप्रदाय जिन छोटे छोटे मतभेदों पर अधिक बल देते हैं और जिनके सहायता से वे विशुद्धा द्वैतवादी और विशिष्टा द्वैतवादी आदि नए नए नाम लेना चाहते हैं उनसे विशेष कुछ मनता बिगड़ता नहीं उन्हें या तो द्वैतवादियों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है अथवा अद्वैतवादियों की श्रेणी में और जो संप्रदाय वर्तमान समय के हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल नए हैं और दूसरे पुराने संप्रदायों के नवीन संस्करण जान पड़ते हैं पहली श्रेणी के प्रतिनिधित्व स्वरूप में रामानुजाचार्य का जीवन और दर्शन प्रस्तुत करूंगा और दूसरी के प्रतिनिधि रूप में शंकराचार्य का जीवन और दर्शन रामानुज उत्तरकालीन भारत के प्रधान द्वैतवादी दार्शनिक हैं अन्य द्वैतवादियों ने प्रत्यक्षतः या परोक्षत अपने तत्व प्रचार में और अपने संप्रदायों के संगठन में यहां तक कि अपने संगठन की छोटी छोटी बातों में भी उन्हीं का अनुसरण किया है रामानुज और उनके प्रचार कार्य के भा, साथ भारत के दूसरे द्वैतवादी वैष्णव संप्रदायों की तुलना करो तो आश्चर्य होगा कि उनके आपस के उपदेशों साधना प्रणालियों और सांप्रदायिक नियमों में बड़ा सादृश्य है वैष्णव आचार्यों में दक्षिणात्य आचार्य मधुमुनि और उनके बाद हमारे बंग के महाप्रभु श्री चैतन्य का नाम उल्लेखनीय योग्य है उन्होंने मध्वाचार्य के दर्शन का बंगाल में प्रचार किया था दक्षिण में कई संप्रदाय और हैं जैसे विशिष्टा शैव शैव प्राय अद्वैतवादी होते हैं सिंघल और दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत में सर्वत्र शैव अद्वैतवादी हैं विशिष्ट द्वैतवादी शैवों ने विष्णु नाम की जगह सिर्फ शिव नाम बैठाया है और आत्मविषयक सिद्धांत को छोड़ अन्याान्य सब विषयों में रामानुज के हिम्मत को ग्रहण किया है रामानुज के अनुयायी आत्मा को अड़ु अर्थात अत्यंत छोटा कहते हैं परंतु शंकराचार्य के मतानु मतानुयायी उसे विभु अर्थात सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं प्राचीन काल में अद्वैत मत के कई संप्रदाय थे ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में ऐसे अनेक संप्रदाय थे जिन्हें शंकराचार्य के संप्रदाय ने पूर्णतया आत्मसात कर अपने में मिला लिया था वेदांत के किसी किसी भाष्य में विशेषतः विज्ञान भिक्षु के भाष्य में शंकर पर बीच बीच में कटाक्ष किया गया दिखाई देता है विज्ञान भिक्षु यद्यपि अद्वैतवादी थे फिर भी उन्होंने शंकर के मायावाद को उड़ा देने की कोशिश की थी अतः तो साफ जान पड़ता है कि ऐसे अनेक संप्रदाय थे जिनका मायावाद पर विश्वास नहीं था यहाँ तक कि उन्होंने शंकर को प्रच्छन बौद्ध बौद्ध कहने में भी संकोच नहीं किया उनकी यह धारणा थी कि मायावाद को बौद्धों से लेकर शंकर ने वेदांत के भीतर रखा है जो कुछ भी हो वर्तमान समय में सभी अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुगामी हैं और शंकराचार्य तथा उनके शिष्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में अद्वैतवाद के विशेष प्रचारक रहे हैं शंकराचार्य का प्रभाव हमारे बंगाल में और पंजाब तथा कश्मीर में ज्यादा नहीं फैला परंतु दक्षिण के सभी स्मार्ट शंकराचार्य के अनुयायी हैं और वाराणसी अद्वैतवाद का एक केंद्र होने के कारण उत्तर भारत के अनेक स्थानों में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है परंतु मौलिक तत्व के आविष्कार करने का दावा न शंकराचार्य ने किया है और न रामानुज ने रामानुज ने तो साफ कहा है कि हमने बोधायन के भाष्य का अनुसरण करके तदनुसार ही वेदांत सूत्रों की व्याख्या की है भगवत भगवद्बोधायनकृता विस्तीर्ण ब्रह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचारिपु ततासारेण सूत्राक्षरा व्याख्या भगवान बोधायन ने ब्रह्मसूत्र पर विस्तार पूर्वक भाष्य लिखा था जिसे पूर्व आचार्यों ने संक्षिप्त कर दिया उनके मतानुसार मैं सूत्र के शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ अपने श्रीभाष्य के आरंभ में ही रामानुज ने ये बातें लिख दी है उन्होंने बोधायन कृत ब्रह्मसूत्र भाष्य को लिया और उसे संक्षिप्त कर दिया और वही संक्षिप्त रूप आजकल हमें उपलब्ध है बोधायन भाष्य देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला उसे अभी तक देख नहीं सका हूँ यद्यपि परलोकगत स्वामी दयानंद सरस्वती व्यास सूत्रों के बोधायन भाष्य के सिवा अन्य सभी भाष्यों को अस्वीकार कर देना चाहते थे और अवसर मिलने पर रामानुज के ऊपर कटाक्ष किए बिना नहीं रहते थे परंतु वे भी कभी बोधायन भाष्य को सर्वसाधारण के सामने नहीं रख सके परंतु रामानुज ने स्पष्टतः कहा है कि बोधायन के विचार और कहीं कहीं तो उसके अंश तक लेकर हमने अपने वेदांत भाष्य की रचना की है यह अनुमान किया जा सकता है कि शंकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के ग्रंथों का अवलंबन कर अपने भाष्य का प्रणयन किया होगा उनके भाष्य में कई जगह प्राचीन भाष्यों के नाम आए हैं और जबकि उनके गुरु और गुरु के गुरु स्वयं उन्हीं के जैसे एक ही अद्वैत मत के प्रवर्तक और वेदांति थे और कभी कभी किसी विषय में वे शंकर की अपेक्षा अद्वैत तत्व के प्रकाशन में अधिक अग्रसर एवं साहसी थे तब यह साफ समझ में आ जाता है कि शंकर ने भी किसी नए भाव या तत्व का प्रचार नहीं किया रामानुज ने जिन प्रकार जिस प्रकार बोधान भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था अपनी भाष्य रचना में शंकर ने भी वैसा ही किया परंतु अभी तक यह निर्णय नहीं किया जा सका है कि शंकर ने किस भाष्य को आधार मानकर भाष्य लिखा